हिंदू धर्म पर निबंध अनेकता में एकता प्रकृति का विधान है और हिंदुओं ने इसे स्वीकार किया है अन्य प्रत्येक धर्म में कुछ निर्दिष्ट मतवाद विधिबद्ध कर दिए गए हैं और सारे समाज को उन्हें मानना अनिवार्य कर दिया जाता है वह समाज के सामने केवल एक कोट रख देता है जो जैक जॉन और हेनरी सभी को ठीक होना चाहिए यदि वह जान या हेनरी के शरीर में ठीक नहीं आता तो उसे अपना तन ढकने के लिए बिना कोट के ही रहना होगा हिंदुओं ने यह जान लिया है कि निरपेक्ष ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार चिंतन या वर्णन केवल सापेक्ष के सहारे ही हो सकता है और मूर्तियां, क्रूश या नवोदित चंद्र केवल विभिन्न प्रतीक हैं वे मानो बहुत सी हैं जिनमें धार्मिक भावनाएँ लटकाई जाती हैं ऐसा नहीं है कि इन प्रतीकों की आवश्यकता हर एक के लिए हो किंतु जिनको अपने लिए इन प्रतीकों की सहायता की आवश्यकता नहीं है उन्हें यह कहने का अधिकार नहीं कि वे गलत हैं हिंदू धर्म वे, वे अनिवार्य नहीं है एक बात आपको अवश्य बतला दूं, भारतवर्ष में मूर्ति पूजा कोई जघन्य बात नहीं है वह व्यभिचार की जन्नी नहीं है वरन वह अविक्सित मन के लिए उच्च आध्यात्मिक भाव को ग्रहण करने का उपाय है अवश्य हिंदुओं के बहुतेरे दोष हैं उनके कुछ अपने अपवाद हैं पर यह ध्यान रखिए कि उनके वे दोष अपने शरीर को ही उत्पीड़ित करने तक सीमित हैं वे कभी अपने पड़ोसियों का गला नहीं काटने जाते एक हिंदू धर्मांत भले ही चिता पर अपने आप को जला डाले पर वह विधर्मियों को जलाने के लिए इनक्विजीशन की अग्नि कभी भी प्रज्वलित नहीं करेगा और इस बात के लिए उसके धर्म को उससे अधिक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जिसका डायनों को जलाने का दोष ईसाई धर्म पर मढ़ा जा सकता है अतः हिंदुओं की दृष्टि में समस्त धर्म जगत भिन्न भिन्न रुचि वाले स्त्री पुरुषों की विभिन्न अवस्थाओं एवं परिस्थितियों में से होते हुए एक ही लक्ष्य की ओर यात्रा है प्रगति है प्रत्येक धर्म जड़ भावापन्न मानव से एक ईश्वर का उद्भव कर रहा है और वही ईश्वर उन सब का प्रेरक है तो फिर इतने परस्पर विरोध क्यों हैं हिंदुओं का कहना है कि ये विरोध केवल आभासी हैं उनकी उत्पत्ति सत्य के द्वारा भिन्न अवस्थाओं और प्रकृतियों के अनुरूप अपना समायोजन करते समय होती है वही एक ज्योति भिन्न भिन्न भिन रंग के कांच में से भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होती है समायोजन के लिए इस प्रकार की अल्प विविधता आवश्यक है परंतु प्रत्येक के अंतस्थल में उसी सत्य का राज्य है ईश्वर ने अपने कृष्णावतार में हिंदुओं को यह उपदेश दिया है प्रत्येक धर्म में मैं मोती की माला के सूत्र की तरह पुरोया हुआ हूँ मई सर्वमिदम्भ प्रोत्तम सूत्रे मणिगणा इव गीता जहाँ भी तुम्हें मानव सृष्टि को उन्नत बनाने वाली और पावन करने वाली अतिशय पवित्रता और असाधारण शक्ति दिखाई दे तो जान लो कि वह मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ है यद विभूति श्री मधुरजीत मेवा तत्व देवावगछत्व मम तेजो सभवम गीता और इस शिक्षा का परिणाम क्या हुआ है सारे संसार को मेरी यह चुनौती है कि वह समग्र संस्कृत दर्शन शास्त्र में मुझे एक ऐसी उक्ति तो दिखा दे जिसमें यह बताया गया हो कि केवल हिंदुओं का ही उद्धार होगा और दूसरों का नहीं व्यास कहते हैं हमारी जाति और संप्रदाय की सीमा के बाहर भी पूर्णत्व तक पहुँचे हुए मनुष्य हैं अंतरा चापितु तदृष्टे वेदांत एक बात और है ईश्वर में ही अपने सभी भावों को केंद्रित करने वाला हिंदू अज्ञेयवादी बौद्ध धर्म और निरस्वरवादी जैन धर्म पर कैसे श्रद्धा रख सकता है